बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद नंदम भक्तबिंद समित श्रीचैत प्रभु वंदे नित्ता श्रीनंद राधिका बंदेराधिकरणोदय गोपीजन समयूत बिंदव मनो वंशाकलपतरुश्च कृपा सिन्दु पतितान पावन भवेभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यम हंग बंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदे वै पिया वैकेशवश कृष्णभक्तिपदे दे देवी सत्तव नमो नम नारायण नमस्कृत नर चरम देवी सरस्वती तो जो दिव संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भोक्ति प्रमदा कजगो बरण्य धैयम सदा पिभवन मोहम्मते तेथास्पदं शिव विरीशिनु तम शरण्य भीतातिहम पुनतपालीपूत वंदे महापुरशते चरण यद्लवन खमनी छटा तो स्फुरीजीत किधुस्वर्शी पूर्णागर स सागर सारूति साराधि कामय कदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद्रियातारधर शिवसादी से गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लंबित भुजौ कनकाप दात कमलाय संकेतनकर कमलायताक्ष विषाबर दिजबर जुगध वंदे जगत करुणा करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे की कृष्णत्कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भ्राजिता सद्भक्ताबलिंस चक्रमदुप सेनी बिहार हारास्पद कर्णानंदी कल धनीहतु मे ज्योहा मरू प्रांगणी श्री चैतन दया निधेत वलसा लीलासुधा सर्दुनी कृष्ण कीतन गान नर्तन कला पथो जनी राजिता साध सदभक्ताबलिंस चक्रम दुप सेहारास्पद सेनी कलध निर्वहतु मे ज्योहा मरू प्रांगणी श्री चैतन दया निधेत बल सा लीलासुदा सर्धुनी शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए इन द नेम ऑफ हरी भजन एंड हरी कथा दोज गाइडिंग पीपल वी कॉमन पीपल वॉन्ट टू बी मिसडेड बाई देभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए हरी कथा और हरी भजन का नाम पे जो लोग दुनिया को ठगदे हैं ठकाते हैं इन लोगों का पास हमारा जाने का इच्छा होता है और ऐसे ही हम लोग खाली हाथ लौटते हैं असली चीज कुछ मिलता ही नहीं बबू का बारे में कल बताया था नितानंद प्रभु जी ने प्रतिज्ञा किए क्या क्या किए ओ तो बह संसाराम बुदी तरन दायो मई लगे द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइंग विथ मी हमारा दायित्व है तुमको इस जगत से पार लगाने का इस जगत से तुमको पार लगाने का ले जाने का हमारा जुमा है लेकिन तुम जाओ तुम जाओगे नित्यानंद प्रभु बोले अतो वो संसार बुदी तरुण मई लगे समग्र ये संसार सेतु समंदर को पार करके तुमको हम गोदी के लेके पहुंचा देंगे नित्यानंद प्रभू का चरण में बा आयु रेडी तुम राजी हो प्रश्न है काल बताया था सिला सच्चिदानंद भक्त विनाथ ठाकुर जी ने बताए जो अपना आदमी बोल को जिसको प्यार करता हूं जिसका साथ दोस्ती बनाता हूं वो अगर गौरंग महाप्रभु का विमुख है इफ इज एवार्ड्स टू चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से बिल्कुल उसका कोई प्रेम नहीं है तो वो मेरा पिता भी हो दोस्त भी हो कुछ भी हो उसको हम फेंक देंगे उसका साथ कोई रिलेशन रखेंगे नहीं सिलाती सिद्धांत सरस्वती को स्वायं गोपाल जी ने बताए इफ यू वांट टू किप रिलेशन विद देम यदि आप उसको साथ आप रिलेशन रखो प्रीति करो तो आपका अंदर में जो भजन का व्हाइट है विटामिन मिनरल्स ऑल फिनिश जदि आप उसका साथ प्यार करो प्रेम करो तो आपका भजन का पूरा जितना भी मिला है सारे जाएगा सारे जाएगा लाइक कैंसर वह उपाय बोलते कैंसर जैसा एक जगह होने से धीरे धीरे धीरे धीरे पूरा शरीर को स्पॉयल कर दे ऐसे नाश कर दें कल इसका बारे में थोड़ा बताया था जो कैसे हमको पता चलेगा कौन चैतन्य महाभक्कू का भक्त है कौन किसका साथ हरी कथा सुनना है किसका पास हम यहां पर कैसे समझेगा इसका बारे में बताया था जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अन्य व्यतिरिक्त रूप जो व्यक्ति शुद्ध शुद्ध गुरु शुद्ध जो व्यक्ति अन्नय व्यतिरिक जो व्यक्ति अन्नय और व्यतिरिक्त रूप किसी भी हालत से शुद्ध गुरु वैष्णव का मन का जो भावना है सेवा है उनको विरोध करे इट सिम्स ही इज सर्विंग माई गुरुदेव लगता है वो गुरु जी का बहुत सेवा करता है महाराज बात सिद्धांत तो ज्ञान का कमी होने का कारण आई कैन नॉट डिटेक्ट द एग्जैक्ट डिजीज उसका बीमार क्या है हम पकड़ नहीं सकता और हम उसी का फांद में गिरकर हमारा भजन खत्म होता है हमको लगता है वो बहुत गुरु वैष्णव का सेवा करता है लेकिन पहुपा ने बताएं विचार करके देखो तो देखोगे शुद्ध गुरु वैष्णव का जो विचार है सिद्धांत तो है सब कुछ का वो खिलाफ है आपको लगता है वो हमारा अपना आदमी है ऐसा नहीं पहला बात तो ये है ये जो भजन का जो वातावरण कुलुषित होते जा रहा है विषाक्त तो होते जा रहा है इसका कारण क्या है आपका अंदर में गुरु जी का सेवा चैतन्य महाप्र का सेवा का अगर हंड्रेड परसेंट भावना है हमारा अंदर में अगर गुरु वैष्णव भगवान का सेवा का इच्छा है इनके अंदर में अगर वही इच्छा है उसमें कोई क्लैश होने का कोई संभावना नहीं है जब आपका हमारा इसका इसका सबका गुरु सेवा छोड़कर अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट देयर तो इसमें क्लैश होने का कोई संभावना है नहीं क्लैश क्यों हो रहा है इसके एकमात्र कारण है जितने सारे आदमी जुड़े हुए हैं गुरुजी का साथ सबका एक न एक सेल्फ इंटरेस्ट है छोटा सा बड़ा सा अपना अपना है दे कैन नॉट रिकॉन्साइल देम सेल्फ सारे इच्छा आशा को एक जगह मिला नहीं सकता उदाहरण दे दे श्री चैतन्य महाप्रभु का समय श्री चैतन्य पदाम भो नमो नमः श्री चैतन्य चरण कमल के भृंग मन मधुपो मधुमक्खी सारे एकत्रित हुए जो श्लोक हमने शुरू किया था सदभक्तावली हंस चक्र मधुपो सब हंस है परमहंस है मधुमक्खी है मधुपान करने वाले ओ लोग चैतन्य महापोह का चरण कमल का सेवा में लगे हुए हैं आप विचार करके देखो उस जमाने में चैतन्य महापौर का एक एक पार्षद को लेकर सोसाइटी फॉर्मेशन का कोई जरूरत नहीं समझा वाज़ द एन सोसाइटी कोई सोसाइटी था सोसाइटी फॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं है क्यों उस सब सबके सब जितना भक्त है सबका वन पॉइंट डिवोशन एक ही लक्ष्य है हाउ टू सेटिस्फाई चैतन्य महाप्रभु एंटियर सेटिस्फैक्शन नॉट पर्सियल सेटिस्फैक्शन बस इतना सेवा कर देंगे हो गया बस हमारा क्या है ऐसा नहीं कैसे गुरु वैष्णव का चरण का माध्यम सहारा लेकर चैतन्य महाप्र का हो सेवा हो सकता ये देखो दिखाया है चैतन्य महाप्र का परसोदों ने भक्ति ठाकुर ने दिखा कितना सुंदर सारे गुरुओं इसमें क्या था ये लोग का अपना अपना कोई व्यक्ति को तो स्वार्थ नहीं था इसलिए उसमें सोसाइटी फॉर्मेशन का कोई जरूरत नहीं था लेकिन आज जरूरत हुआ इस सोसाइटी ये शब्द सुन के हम तो हैरान हो जाते वॉट फॉर दिस सोसाइटी इज किस लिए कोई कोई आदमी ऐसा भी व्याख्या करते हैं महाराज अप्राकित जगत, ट्रांसजेंडेल वर्ल्ड एंड मेटेरियल वर्ल्ड के साथ थोड़ा संबंध जोड़ने के लिए वी नीड वन सोसाइटी हमारा ख्याल से ये भी ठीक उत्तर नहीं है ये भी ठीक नहीं एक मंदिर यह संस्था गुरु वैष्णव का अनुगत्व में हो सकता है अगर हमारा कोई प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है हो सकता है दस साल पहले बताया था आपको शिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुरुस्वाई भोपा जी ने बताए हमारा गौड़ी मिशन का मिशन मिशन शब्दों का बहुत अर्थ है हम अभी नहीं करेंगे समय नहीं है गौड़ीय मिशन का लक्ष्य है अपना भजन करना और दूसरे को भजन में लगाना इफ यू आर नॉट एस्टैब्लिश इन भजन आप खोद अगर भजन में प्रतिष्ठित नहीं हो तो दूसरे को आप भजन में लगाने का क्षमता आप में नहीं है यू कैन नॉट हैव दैट मच कैपेसिटी हो ही नहीं सकता सिलो सरस्वती ठगुन ने बताए थे प्रीचिंग कैन बी डान बोथ हुए वन इज नेगेटिव हुए वन इज पॉजिटिव हुए एट प्रेजेंट जो प्रचार चल रहा है मैक्सिमम नॉट ऑल नेगेटिव प्रीचिंग चल रहा है वो कैसे भले ब्रज की अंदर अगासुर बकासुर पुतना राक्षसी जितना है सारे कृष्ण भगवान को खत्म करने का चक्कर में था ओ मेटा दो कौन कृष्ण है किसने रहे तो हमारा दिक्कत है उसको मिटा दो गुरु वैष्णव रहे तो हमारा दिक्कत है वो आएगा देखेगा ऐ क्यों कर रहा है अरे गुरु वैष्णव ना रहता, तो अच्छा है स्मूथली चलेगा हमारा सोसाइटी अच्छा ही है कभी कभी बुला लेंगे दो चार भाषण हो जाएगा दैट इज नॉट द मूड ऑफ भजन पहले आपको खुद भजन करना चाहिए उसके बाद आपका सामने सारे मसला खुल जाएगा कौन भजन कर रहा है कौन दिखाने के लिए आया है हमने बोला था टुडे आज जो है चार से पांच साढ़े पांच बजे तक देर घंटा हमको मायावाद खंडन के बारे में बात करना था मेरा पहला कहना कहना है हम अगर खुद मायावादी है मायावाद विचार से जुक्त है तो हम दिखावा थोड़ा मायावाद खंडन करें उसमें क्या उसमें क्या आता जाता है भागवत में सुंदर श्लोक है इसका भी स्पर्श कर दे थोड़ा जय जय जाम जीत तो दो तो गुना तमसी यद आत्म ना सम भग क्या है चौ महीना चल रहा है चौनामा चौ महीना में वेद अपना स्वरूप प्रकार कर उपनिषद वेद भगवान जब स्वयं एकादशी में स्वयं जाते वो भी स्वयं हमारा माफिक नहीं है वो कैसा है उसका थोड़ा व्याख्या करके वट इज द स्पेशलिटी विद गोर उसका प्रचार का क्या स्पेशलिटी है इसको आपका सामने बोलना है ताकि हम चले जाने का बाद आपको धोखा मिलने का कोई पॉसिबिलिटी ना रह जाए देट मच आई कैन डू नाउ इट्स ऑफ टू यू तो जय जय अजी तो दो सी भीत गुना समी यदात्मना सम बरूद समस्त भग जय जय जही अजाम इस श्लोक का व्याख्या करने बहुत समय लगे जय जय जही अजाम हे भगवान ये अजारूप आपका जो माया इसका जो मैजिक स्पेल प्लीज ट्राई टू क्लियर इथ इसको ले चलो हम इस पर महित है मरने का बारी आ गया हमारा जय, जय जय जही अजाम और भगवान को प्रार्थना करते हैं देखो आप सारे शक्ति भगवान किसको बोला जाता है भगवत तत्व तो? तमाम शक्ति का साथ जोड़ा हुआ जो complete तत्व तो है भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का परिकार भगवान का जो कुछ भी है सब लेकर टोटल कंप्लीट दैट इज कॉल औद्य ज्ञान तो लेकिन ये दिमाग में नहीं घुसता ये हमारा गुरुजी जी है।, है वो कौन है? है कहां से आया है फूल जानते ही नहीं हमने बताया था उस दिन सरस्वती ठग्जी ने बताए गुरु तत्व में प्रतिष्ठित जब तक ना हो पाओगे तब तक यू कैन नॉट स्टार्ट एक्चुअल भजन आज भी केवल जी का घर में बताया था जब तक संबंध ज्ञान में आप प्रतिष्ठित नहीं हो जाओगे तब तक यू कैन नॉट स्टार्ट ओविद्या भजन ओविद्या माने प्रैक्टिकल भजन टू सर इज नॉट स्टार्टेड एज शुरू नहीं होगा हमने उदाहरण दिया था पानी शीतल पानी वो शरणागति का और कमल जो है पानी में खिलते वो समझो कि आप हो कमल जब तक आपका स्वर्णागति है स्वर्णागति पानी में आप आपका कमल भक्ति का कमल खिले हुए हैं है सूर्य रूप जो गुरुजी आपको कृपा का ताप दे रहे हैं तो कमल क्या होता है खिलते हैं पानी में लेकिन इन तेनों में पानी को हटा दो वही जो सूर्य का ताप उसको स्कॉर्ची उसको जला के फेंक देंगे एक ही सूरज है जब पानी का सहारा छोड़ दो वही सूरज आपको जला के खा कर देंगे। यू विल ट्राई स्पिरिचुअल डेथ और अगर पानी जो शीतल पानी जिसमें उस स्वर्णागति का तालाब भरपूर है आपका अंदर में और आपका भक्ति का कमल खिलते हैं गुरु जी का किपा भी है बस आप खिलते चलो यू कैन रेडिएट योर स्माइलिंग फेस अप टू दैट पॉइंट जब तक आपको गुरु वैष्णव का आंतरिक अंतर से यह नहीं कि दिखाना कि इसका भी व्याख्या भाठिंडा में किया था भागवत में बोला स्निग्धस्व शिष्य गुड़ो गुज्जम ओपी उतो गुज्ज्य भजन का जो सिक्रेसी गुरुजी जी स्निग्ध को बताते हैं नॉट टू यू एंड मी स्निग्ध शिष्यो आप स्निग्ध शिष्य कौन है हम तो सभी को बुलाते हैं भागवत महाराज चर्चा कराई कर बड़ा विद्वान है खुद तो विद्वान है लेकिन अपना अंदर जो अंधेरा है इसको मिटा नहीं सकता क्योंकि गुरु के पास मिला नहीं कभी भी उन्होंने सेवा नहीं किया ही प्रैक्टिस हाउ टू डिलीवर लेक्चर नाइस दैट इज नॉट हरी कथा अगर भजन करोगे तो आपका अंदर में एक हो राडर राडर आ जाएगा ना जैसे दिखेगा वो भजन का वानी शक्ति पावर दिखेगा तो सारे तमाम शक्ति को अपना अंदर में समबारुद्ध समवरुद्ध सम अबरुद्ध समक रूपेण कृतो कृत युआ लाइन भगवान को बोलते भगवान समस्त तमाम शक्ति को आप अपना अंदर में लेकर अब आराम से सही जोगो निद्रा को आश्रय करके अब सोते हो ये भी एक किस्म का लीला है भगवान समुद्ध समस्त भागो भगव मतलब भागो किसको बोलता है ये जो जो इतना शक्ति है भगवान का देते हैं ये जो देवता लोग लोगों को शक्ति देते, तो है। देते हैं तब वो उसका भगवत्ता शंकर भगवान देवी भगवान सब भगवान शक्ति क्षमता देते हैं हमारा विचार ये है जो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी फोपा जी ने जो बताए हैं जो वास्तव गुरु का आचार आचरण सब कुछ अपना जिंदगी में अपनाया सारे गुरु जी का जो सिद्धांत हो गुरु जी का जो विचार जो गुरु जी का जो आचार आदर्श सब कुछ अपना जिंदगी में जो ग्रहण करने का जिसका अंदर में क्षमता है इज स्निग्ध भक्त स्निग्ध भक्त तो सब नहीं आपका इच्छा है तो माला पढ़ाओ हमको क्या आता है था? बहुत माला पढ़ाओ पूजा करो पैर धुलाओ वक सुप्रीम लॉर्ड भगवान ऊपर हंस रहा है अरे तू उधर पूजा कर रहा है इतना माला चल रहा है। इसका नाम तो हमारे रजिस्ट्री खाटा में खाता में आया ही नहीं तू तो बहुत पूजा कर रहा है इसका मेरा खाते में इसका नाम नहीं है यू कैन डू एज यू लाइक गौड़िया मठ का प्रचार के बारे में इसका कभी टाइम मिले तो व्याख्या करें सेला सरस्वती ठाकुर जी ने बताए गौड़िया मस्ट मेंटेन सम स्पेशलिटी हम जो गौड़ी भक्त हैं हम लोग को स्पेशलिटी है हमारा स्पेशलिटी मेंटेन करना चाहिए कब तक स्पेशलिटी मेंशन करे जब तक जिंदगी दे नो इवन आफ्टर लिविंग दिस मैचुर जाना है गोलोक में वृंदावन में दे आर ऑल्सो वी लाइक टू बेंच एन स्पेशलिटी वी गोड योर डिवोट इज गोड योर भक्त वो क्या है वेशलिटी डू यू मिन स्पेशलिटी रिगार्डिंग सिद्धांत स्पेशलिटी रिगार्डिंग सेवा स्पेशलिटी रिगार्डिंग सिद्धांत स्पेशलिटी रिगार्डिंग सेवा जब ये एक दो शब्दों को हमने व्याख्या करे तो ये समझ में आएगा जो सिद्धांत इज इक्वल टू सेवा एंड सेवा इज इक्वल टू सिद्धांत बोले हाउ जिसको आप बोलते सिद्धांत उसको ही प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई करो तो सेवा बन जाता है समझा मेरा बात जिसको सिद्धांत तो बोल ले हो उसको ही अपना आचरण के द्वारा प्रैक्टिकली अप्लाई करो तो ये सेवा है और सेवा को सिद्धांतों का रूप में स्थापन कर दो भाषा का रूप में वो सिद्धांत हो जाता। समझा मेरा बात एक उदाहरण मिसाल दे के हम छोड़ेंगे ये गौड़िया मठ का जो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी का जो परंपरा है इसमें हम है नालायक इसको साबित करने के लिए एक उदाहरण दे के हम छोड़ेंगे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई पहपा जी ने जिसको आप बांग्लादेश बोलते हो एट प्रेजेंट वो ढाका में इधर उधर सारे प्रीचिंग पार्टी को भेजा अपना मिशन का बड़ा बड़ा भक्त को भेजा प्रचार करके आओ वहां जब प्रचार में गया तो गौड़िया मठ या शुद्ध भक्त का जो विचार है स्वाभाविक रूप बद्ध जीवों का डाइजेस्ट नहीं होता दे लाइक एंजॉयमेंट इन द नेम ऑफ हरिकथा दे लाइक टू एंजॉय एंटरटेनमेंट चाहता है लेकिन हरिकथा कोई entertainment नहीं है हम भी हंसा सकता है हम भी गा सकता है हम भी सब कुछ कर सकता है लेकिन एक गौरियमशन का एक मैसेजर के नाते हमारा ड्यूटी है एज इट इज पोपा जी ने गुरुवर्गो ने जो बोला है as it is आपका सामने उपस्थापन करना रिप्रेजेंट करना वहां जब गया शुद्ध भक्ति गोड़िया मटका सारे तमाम विचारों को धीरे धीरे पेश करना शुरू कर दिया वहां जितना सारे साहजी आदमी थे ढाका का बड़ा पावरफुल सब मेटेरियल आदमी है वो कर्मकांडी है शुद्ध भक्त आ जाए तो कर्मकांडी डरता ही है भले महाराज हमारा बाजार खराब हो जाएगा क्या मचा के रखा तो उन्होंने क्या क्या देखा गोरिया वाले इतना सुंदर सिद्धांत तो बताते हैं तो ये अगर चलते रहे तो महाराज हमारा तो खत्म हो जाएगा मेरा मार्केट तो क्या किया जाए तमाम जगह अनाउंस कर दिया सुनो गौरिया का एक भी बाकी आए भिक्का करने के लिए कुछ करने के लिए डोंट गिव इवन ए सिंगल पेन एक पैसा भी मत दो चाउल भी मत दो कुछ मत दो भिक्षा बंद कर दो चार जगह अनाउंस कर दिया कुछ मत दो ये लोगों को सब पदमाश है सब आया है तो जब ऐसा किया तो भिक्षा तो कमती हो गया तो पहुपा जी का पास मैसेज आया पहुपाध जी सारे हमारा मिशन का जो प्रचार है भरा भारी विपत्ति आया कौन सी विपत्ति बोले महाराज ये सब कर्मकांडी लोग सारे इकट्ठा हुए दे आर मेकिंग वन ग्रुप दे आर गोइंग अगेंस्ट अब बोल दिया गौरिया ये जो प्रचार है बंद करो सब बगवास है इसको एक पैसा भी मत दो चाल डाल कुछ ना दो अब कब तक प्रचार करेगा बिना खाए मर जाएगा बेचारो भागेगा यही दबा डालो तो पोपा बोले ओके एक काम करो उन्होंने दे चाल डाल रुपया पैसा बंद कर दिया लेकिन वहां जो बूढ़ी गंगा गंगा है बूढ़ी गंगा वहां का तो पानी दे कैन नॉट स्टॉप यू ड्रिंकिंग बूढ़ी गंगा वाटर यू कैन ड्रिंक बुढ़ी गंगा वाटर एंड गो हमसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गोदाधा शिव सदी गौर भक्त बिंदो हमारा प्रचार चलते रहेगा चाहे तुम्हारा पसंद नहीं हो अगर पसंद हो जी ने बोला गंगा का पानी गुड़ी गंगा का पानी तो कोई बंद नहीं कर सकेगा टैक्सेशन नहीं है टैक्स नहीं है वहां का पानी पियो आ चैतन्य महाप्रभु का बात एकदम बोल्डली निर्भीक होकर बताओ देखो कब तक वो लोग ये प्रचार को हमारा बंद कर सके महाराज पांच दिन में नहीं हुआ सारे भागे और सारे जायगा गोड़ी मच का जो फ्लैग है पता का हिलते रहे बोलो गौर हरी की जाए। हमारा प्रचार बंद नहीं होगा चाहे हमारा खिलाफ जाए पूरा दुनिया उसमें हमारा कुछ नहीं होता पोपा जी ने बताया पूरा दुनिया अगर हमारा खिलाफ जाए और जो लोग हमारा चरण में अस्त्रय लेने का बहाना किया वो लोग भी वन बाई वन वो लोग चले जाए फिर भी हम डरने वाला नहीं है हम गुरुचरण का छत्र छाया पे खड़ा होकर अविशुद्ध भक्ति धर्म का निर्भीक वक्ता होके जगत का मंगल करेंगे हमको पावर पोजीशन मानी कामिनी कंचन कुछ नहीं चाहिए कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़िया से जाड़े शही तो इसको भजन करते हुए विचार करो तो आपका इधर जो आएगा उसमें कौन कैसा विचार हो सकता आप भजन नहीं करने से होगा नहीं चाहे कुछ भी मायावाद खंडन करे सब करे बट आई कैन प्रूव ही हिमसेल्फ इज अटैच विथ मायावाद सिद्धांत क्यों पापा जी ने कल बताया था इवोल्यूशन एक कथा उसका अंदर में गुरु वैष्णव भगवान का लिए हंड्रेड परसेंट विश्वास नहीं है तो मोर और लेस If I आई एम अटैच विथ मायावास सिद्धांत देन हाउ कैन आई ब्रेक मायावास सिद्धांत नॉट पॉसिबल बहुत कुछ बोलने का था लेकिन आप समय खराब नहीं करते हुए महाराज जी का भी टाइम हो गया बताए आपको भी आरती करना है पहला श्लोक का विचार तो हो नहीं पाए संसार सिंधु तरणी हृदय जदि साद संकर्तनामृतर से रमते मनोजे प्रेमुध विहरणे यदि चीत वीति चैतन्य चंद चरणे कुतागम चैतन्य चंद चरणे कुतागम बांछाक सिंधु व्यवचार पतिता न पावन भविष्ण्यो